जन फल पे किय तत्काला का कहोई पिक बकू मराला सुनिया करे जन कोई, कोई। महिमा नहीं गोई मालमी नार दुटोन जल चर थल राना जय जड़ चेतन जीव जहाना मतकीरि गति भूति भलाई जग जही जतन जहां जही पाई सो जानब सतसंग प्रभा ऊ बिन सतसंग विवेकन हो राम कृपा बिन सुलभ नोई सतसंगत मुद्य मंगलमू ई फल सिद्ध सब साधन पूजा सत संगति पाई, <सथ> था रही था पाई। से सुधरही सतंगति पायी धाई विधि कुसंगति पा रही तो परि मन समन जग गुण अनुसरही कवि को साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कही जातन कैसे सात गणिक मणिगुण गण जैसे बंदम सत सिता गित निको अंजलि गतिशुभ सुमन जिन समय संत सरल चित जगत हित जान सुशन बान सुन वरीकृतारामचरणरतिदेव की है, अविस्मरण करें कल देखे कि सत्संग क्या है तुलसीदास की वंदना करते आगे बढ़ते हैं तो देवताओं की वंदना के बाद मित्रों की वंदना उसके बाद संतों की वंदना तो उनके संतों के लक्षण भी बताए कि उनका मुख्य लक्षण ये है कि तो वे स्वयं कष्ट कर लेते हैं लेकिन दूसरे के दोषों को ढकते हैं उनकी निंदा आदि नहीं करते दूसरों को जहाँ तक बनता है उनको संग पर लगाने की कोशिश करते हैं किंतु उनकी निंदा आदमी पवित्र नहीं होते फिर संतों के बीच में फिर भगवान की कथा चलती रहती है ये उनकी महिमा है उस कथा में ज्ञान की बातें भी हैं भक्ति की बातें भी हैं उसमें कर्म सिद्धांत भी है ये सब है उस कथा में जो लोग उस कथा में आव्हन करते हैं वो सिद्ध पवित्र हो जाते हैं इसलिए सत्संग के माने ये है कि संतों के पास रहें और संतों में जो शिक्षा जो उनकी है भगवान की कथा के रूप में शास्त्रों के प्रवचन के रूप में उसको सुने उसको समझें और समझ करके अपने आप को उसी प्रकार से बना लें जैसे नदी में स्नान किया जाता है तो उसमें डुबकी लगाते हैं गहरे पर ऐसे करके इसमें शास्त्रों में गहरे में डुबकी लगा लें तो उसमें जो शिक्षा उसकी दी गई है उसका अपने उन प्रभाव पड़ने दें अपने जीवन को बदलें सत्संग का प्रभाव देखने में आएगा तो उसी सत्संग प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मज्जन फल काला जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने में जो स्नान का मज्जन स्नान का जो फल है वो तो त्रिवेणी के स्नान का फल तो देर भी दिखाई देगा सही छोड़ने के बाद दिखाई दे अगले जन्म में दिखाई दे लेकिन इसका फल जो है सत्संग रूपी त्रिवेणी स्नान करना इस प्रयागराज में स्नान करने का फल तो तत्काल देखने में आता है मज्जन फल देखिए है तत्काल तत्काल इसीलिए पहले देश फल प्रकट प्रभाव अब सत्संग करके कोई देख ले कोई छिपी बात तो है नहीं कोई कहे सत्संग हमारी बात नहीं समझ में आती सत्संग से क्या लाभ होगा अरे लाभ क्या उसमें करके आप देख लो स्वयं सत्संग रहो और फिर उसकी शिक्षा को समझो चित्र में धारण करो और देखो कि कैसी शांति विश्राम सुख कैसे मिलता अपने आप ही तुरंत मालूम हो जाएगा तो ये कहते हैं तत्काल फल देखने में आता है तत्काल फल आता क्या है व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है उसके आंतरिक दशा बदलती है हो ही ये दो उदाहरण दे दिए कहते हैं जैसे कि कोई कौवा हो तो पिक कोयल हो जाए जैसे कोई बगुला हो तो वो जैसे हंस हो जाए ये अंतर आ जाता है इस प्रकार मैंने तो संसार में मनुष्य जो है कौवे की तरह से हैं या बगले की तरह से हैं अगर वो सत्संग करते हैं तो फिर वो कोयल की तरह से और फिर वो हंस की तरह से ऐसे हो जाते हैं माने उनके आंतरिक जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है उनका स्वभाव बदलता है लोगों को समाज में रहकर करके यदि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली चारित्रिक शिक्षा नहीं मिली तो उनका स्वभाव उत्सित हो जाता है विकृत स्वभाव के हो जाते हैं बचपन से ही इस प्रकार की सारी शिक्षा मिलनी चाहिए कि स्वभाव अच्छा हो बेटी सद्गुणी बने लेकिन समाज में अगर नहीं मिलती तो फिर ऐसे लोगों को सत्संग में जाना चाहिए वहाँ उनके जीवन में परिवर्तन आएगा अब यहां पर ये विस्तार नहीं किया कि कौआ कोयल बन जाएगा तो उसका तो क्या तात्पर्य तो ये अपने आप समझना पड़ेगा कौवा कोयल बन गया कौन को क्या अंतर है देखने में दोनों एक जैसे हैं कौआ भी काला कोयल भी काली लेकिन कौए की बाणी को देखो और कोयल की बाणी को देखो कौआ कैसा बोलता है और कोयल कैसी बोलती है तो हमारे बाणी में अंतर आ गया बोलने का एक कौआ कर्कश बोलता है काव काव करता है कोयल कौ को मधुर बोलती है तो सभी कवियों ने तो सब कवियों ने इसकी कोयल की बड़ी प्रशंसा की है उसकी बाणी की बड़ी प्रशंसा की है बसंतुर्थी आई कोयल बोलने लगी उसके मधुर शब्द सुनाई देने लगे अब उसकी सब सुनते हैं तो भी प्रिय लगते हैं कभी लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं तो कोयल जैसी जो बाणी का अंतर दिखाई देता है दूसरे कौए को और भी सुभाव है कौवे जो है वो अशुद्ध वस्तुएं अपवित्र वस्तुए उनको खाने वाला है और हर किसी से डरने वाला है बायस ये बाय सेवाई डरा ही आगे चलकर के आता जैसे कौआ जो है सबसे डरता है भले लोग हों तो भी डरता कौए को अगर कोई खाने वाला अपने रोटी का एक टुकड़ा को देना चाहे और उसको डाल से फेंक दे तो कौवा उसको देगा नहीं भग जाएगा डरे पत्थर मार दिया वो ये नहीं समझे रोटी खा रहे हैं तो रोटी दी होगी तो उसे खा ले तो नहीं खाते तो हमारे भागेगा तो ये उसका कुटुस्वभाव कबूर का जो है किसी पर विश्वास न करना करके पचन भोजन भी उसका अशुद्ध पवित्र ये सब जो है उसका अगर बदल करके कोयल हो जाए तो कोयल में क्या वाणी में भी मधुरता आ गई कोयल जो प्रकार के पवित्र बस्सुए नहीं खाती वृक्षों के फल फूल इत्यादि उन्हीं में से खाती हो उसका तो भोजन भी अच्छा बन गया उसका कोई इस प्रकार से कुटिल स्वभाव के नहीं जैसे का स्वभाव तो ये देखते हैं कि इनमें दोनों में जो जो अंतर है उस उनके स्वभाव और गुण का अंतर है तो इसके माने है सत्संग में व्यक्ति का मलिन स्वभाव नष्ट होकर के उसके स्थान पर शुद्ध स्वभाव पवित्र स्वभाव बनता है अच्छे गुणस में आते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है ऐसे ही बगुल का हंस बन जाना बगले में भी जो दोष है वो दोष अगर दूर हो जाएं, तो बगला दोनों सफेद बगला भी पानी में रहता है, भी पानी में रहता है। दोनों भी समानता है लेकिन एक जो वो बगुला जो है कीड़े में को ले खाता है चुपचाप बैठा रहता है जहा कीड़ा कोई दिखाई दिया मछली क्या दिखाई दी लपक कर कोई घर से खा गया लेकिन हंस ऐसे नहीं करता हंसी कीड़े में कूड़े नहीं खाता आप देखो हंस का भोजन शुद्ध पवित्र इसका बगले का नहीं इस प्रकार का है बगले में पाखंड ये पाखंड पर दान दिया जाता है तो कहते हैं कैसा पाखंड अरे बगले की तरह से ऊपर से तो दिखाई देता है एक बड़ा संत स्वभाव बड़ा भला व्यक्ति है लेकिन भीतर उसके मन में क्या है जहा मौका मिले वहां अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को हम पहुँचाने में संकुच नहीं करते पाखंड नहीं। तो ये पाखंड भी दूर हो जाए हंस में इस प्रकार का पाखंड नहीं हंस जो है विवेक का प्रतीक है विवेकवान व्यक्ति जो है वो वो हंस के समान है कहलाते हैं नीरछिए विवेका हंसा नीरछिए दूध और पानी को अलग अलग कर दे ऐसा गौमान जो है हंस है तो ये विवेक जैसे उस जागृत हो गया बगले में इस प्रकार का विवेक नहीं जैसा कि विवेक हंस में है इसके माने ये कि जो लोग सत्संग में नहीं है उन लोगों को विवेक नहीं होता वो नहीं जानते कि क्या भला है क्या बुरा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा विवेक नहीं है लेकिन सत्संग प्राप्त होता है तो उनका विवेक जागृत होता है सत्य तो उन्हें सत्य दिखाई देने लगता है मिथ्या उन्हें मिथ्या दिखाई देने लगता है गुण में गुण दिखाई देने लगते हैं दोष उनको दोष दिखाई देने लगते हैं इस प्रकार से उन दोषो इत्यादि को छोड़ करके अपने मन को चित्त को गुरु में लगाते हैं गुरुमान बनते हैं ये उदाहरण देकर के का उदाहरण और बक्त और मराल का उदाहरण देकर के ये बताया सत्संग में ये अंतर आता है सत्संग में ऐसा नहीं की सत्संग में जाओ तो आपको बहुत सदन मिल जाएगा विषय बहुत बहुत मिल जाएंगे ये नहीं है ये तो सबके निकष्ट पुरुषों की बातें हैं जो अध जीवन आधा जीवन व्यतीत कर रहे हैं निम्न स्तर का जीवन, जीवन जी रहे हैं वही विषयों में पड़े हुए हैं विषयी लोग बंगलों की तरह से हैं, हैं। लिप्त हैं उन्हीं को सुख मानते हैं उन्हें की बार बार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं सत्संग प्राप्त हो तो उन्हें लगे कि इंद्रियों के विषय भोगियों कितने तुच्छ हैं हीन है वास्तव में व्यक्ति को परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए सदमो प्राप्त हो मन शांत हो निर्विकार हो काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त करे ये सब जो मूल्य है जीवन के उच्च मूल्य है वो सत्संग में ही ज्ञात भी होते हैं और सत्संग में भक्ति भी है वृद्धि भी पाते हैं वैसे तो व्यक्ति को क्या गुण है क्या दोष है पुस्तकों में पढ़े तो वहां भी पता चल जाए कि गुण है ये दोष और कोशिश करे तो गुणों को ग्रहण भी करे लेकिन सत्संग में जो प्रेरणा प्राप्त होती है सद्गुणों के धारण करने की वो पुस्तकों में उतनी नहीं मिलती जितनी कि सत्संग में जहाँ संत पुरुष अच्छे स्वभाव के व्यक्ति पहले जीते जाते विद्यमान हैं तो ऐसा लगता है बहुत इतने महान व्यक्ति हैं ऐसे सुंदर स्वभाव है तो ऐसे अपने भी मन में इच्छा होती कि ऐसे हम भी बने कैसे बने न समझ में आवे तो पूछ भी सकते हैं उनसे ये सब की ये है महिमा तो से कहते परिवर्तन आ जाएगा तो कहते हैं आ जाएगा। इसमें आश्चर्य कोई कोई बन छिपी सत्संग महिमा कुछ ही नहीं सत्संग की महिमा सबको उजागर है सब लोग जानते हैं क्या जानते हैं तमाम आपने कहानियां सुनी होंगी तमाम लोगों की जीवन की की के जीवन के चरित्रों को सुना होगा जो स्वभाव के व्यक्ति महान बन गए वो वो कैसे बन गए सब आपको देखोगे सत्संग के कारण हो गए यहाँ तो सीधा सी उदाहरण देते हैं तीन उदाहरण देते हैं बाल्मीकि नार में घटी लोग ये कहते निजे निज मुख ने कही निज होनी इन तीनों ने अपने अपने मुख से स्वयं ही बताया अपनी होनी मैंने अपने जीवन में उनके जैसे घटित हुआ है जो घटनाएं घटित है इसमें तीन लोगों के नाम बहुत प्रसिद्ध है जैसे बाल्मीकि बाल्मीकि तो बहुत ही ऐसा बिल्कुल साफ उदाहरण इस प्रकार का है की जहाँ आप देखो कि वो बिल्कुल अशिक्षित बिल्कुल मूर्ख जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति और उसके कर्म भी बहुत ही हीन लोगों का पैसा छीन ले दागीरी का काम करे लोगों को मार डाले इस प्रकार का क्रूर स्वभाव वाला जीवन जीने वाला काल्मी जिसका नाम था पहले रत्नाकर उस काल्मी बन गया अब कैसे बन गया अपने आप से थोड़ी बन गया सत्संग से बन गया जब उसे एक बार सप्तष्य प्राप्त हो मिल गए और उन्होंने उसको समझाया मालमी को कमा रहे हो। इसका परिणाम हो सब <coughs> तो की <coughs> ये भी कहा से कि तुम जाके अपने घर पूछ लो तुम जो इस प्रकार से जो सुमृति के द्वारा जो धनोकार करते हो छीन छान करके डाका डाल करके चोरी करके इससे अपने परिवार का पालन करते हो उनसे पूछ लो कि तुम्हारे इस पाप करने में वो भागी बनेंगे कोई तो तैयार हो तो। जब उन्हें जाकर घर में पूछा तो माता पिता जो कोई उनके थे उनसे पूछा कि हम इस इस प्रकार का पैसा लाते हैं हम पाप करते हैं उसका पाप, पाप का फल तुम खाओगे तो मैं भी पाप लगेगा तोने का ना नाना ना, ना, हमें क्या पता तुम क्या करके लाते हो कैसे लाते हो। आम नहीं समझ में हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं होगा हम तो आज खाएंगे नहीं तुम्हारा इस प्रकार के लालू तो नहीं खाएंगे मालूम तुम ऐसे नीच काम करते हो हम तुम्हारे भागीदार हैं जब उन्होंने मना कर लिया तो बाल्मीक होश आए कहाँ के देखो हम दूसरों के लिए इतना इस प्रकार है करके वे पाप कर्म कर रहे थे और वो हमारे पापकर्म भागीदार भी करना नहीं चाहते वो तो सारा पाप हमने को भोगना पड़ेगा तो इतनी ही बात सुन के बात सुन में आ गई और उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया ये बाल्मीकि का ये चरित्र जो वो समाज में बहुत लोगों के ऊपर समाज में बहुत से लोगों से पूछोगे भाई तुम भ्रष्टाचार में क्यों पड़े हो क्यों इस प्रकार से गलत पैसा लाते हो तो उसका उत्तर यही है क्या करें बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता अब उन बच्चों से पूछो उनके पत्नी से पूछो माँ बाप से, से पूछो इस प्रकार से भ्रष्टाचार का पैसा लाते हैं इसके पाप के भागीदारी भागी तुम बनोगे कोई तैयार ना होगा पाप का फलतू कम भोगना चाहेगा कहते हैं ना ना हम सब इस चक्र में ये सबसे चक्कर नहीं आ जाए तो फिर इस भ्रष्टाचार में ना पड़े दुराचार में न पड़े की को समझ में आ गई अब लोगों को ये और लोगों को इतने लोगों क्यों समझ नहीं आती क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया कुसंग में पड़े हुए हैं जहाँ कहीं रहते हैं जहाँ कहीं, कहीं काम करते हैं आस पास दस बीस लोग जिनके बीच में काम करते हैं जिन दफ्तरों में जिन कार्यालयों में जिन कहा कारखानों में वहाँ सब भ्रष्टाचारी है वो सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि देखो इस तरह से तुम कमा सकते हो देखो ऐसे करके तुम बन सकता देखो इस तरह तुम चोरी कर सकते हो देखो हम तुम मिल का इस तो ऐसे हो जाएगा तो सब आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार का रास्ता बताने वाले होते हैं तो न भ्रष्टाचारी तो हो जाए भ्रष्टाचारी हो जाए तो में पढ़ करके कर। जब ऐसे व्यक्ति जो है सत्संग प्राप्त हो सब पुरुषों के बीच में रहे और फिर उनका प्रभाव उनके जीवन में पड़े तो उनके ये सब दुराचरण उनका छूटे उनको समझ कार्य में क्या दोष है नहीं तो उनको भ्रष्टाचार में कोई दोष ही नहीं दिखाई देता उन्हें तो दिखाई देता ये तो बहुत अच्छा तरीका काम है ऐसे समझते रहते हैं तो वाल्मीकि इसी प्रकार से नारद जी की कथा भी है भागवत में कथा ना नारद जी ने स्वयं अपने मुंह से कही जी ने सत्रह लिख चुके थे महाभारत भी लिख चुके थे लेकिन व्यास जी, जी को चित्र में शांति नहीं मिली उनको लगा कि इतना हमने लेकिन कल्याण के लिए जो कार्य हम कर रहे थे जैसे आध्यात्मिक साहित्य लिखने का वो अभी पूरा हुआ नहीं अधूरा कम उनको लग रहा था तो उनके मन में अधूरे के कारण उनके मन में जो अशांति थी तो उस समय नारद जी आ गए उनको नारद जी से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि देखो शांति नहीं, तक तक नहीं, तक तक नहीं मिलेगी तो नारद जी के कहने से ब्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना किया तो नारद जी ने ब्यास जी को प्रोत्साहित करने के लिए उसी समय तो उन्होंने अपने पूर्व जीवन की घटना भी बताई भागवत के प्रारंभ में ही ग्रंथ में शुरू शुरू में ये चर्चा आती है। नारद जी ने अपने पूर्वजियों को बताया कि पहले हम एक दासी के पुत्र थे नौकरानी थी वो घर घर में काम करती थी उसी के पुत्र थे एक बार गांव में कुछ संत महात्मा आए और बरसात में चतुर्माश के समय में गांव के बाहर बगीचे में वो ठहरे। तो उस समय गाँव के लोगों ने और उनकी मां ने भी इनको संतों की सेवा करने के लिए बचपन में लगा दिया तो दस बारह साल के रहे उस समय उसी समय उनको उनके सत्संग में लगा दिया सेवा में तो उनकी सेवा करते रहते थे और जो को संत लोग खाते वाते थे उससे बचा बचा उनको दे देते तो वो भी अपने खाता रहता था संतों का उत्सुष्ट वो खाते रहते थे इस प्रकार से उनका जीवन चला जब संत लोग हुए सब चार महीने बीत गए जाने लगे तब तक नारद जी के जीवन में उसी चार महीने के सत्संग में बहुत अंतर आ गया नारद जी कहते हैं कि बस हमारे मन में वैराग्य आ गया, गया। भगवान के चरणों में प्रेम आ गया भक्ति आ गई हम हम अपनी बाणी के ऊपर हमको संयम हो गया हम बहुत कम बोलते थे अपने मन में विचार करते रहते थे भगवान का स्मरण करते रहते थे ये स्वभाव समझ गया सेवा का भाव बन गया लोगों को परोपकार सेवा ये वृत्ति हमारे मन में आ गई तो ये बताया कि देखो संतों के इतना अनुसात करने से ही परिणाम हुआ फिर तो उनसे कहा संतों से कि हमको भी अपने साथ ले चलो तो संत लोग हमको अपने साथ नहीं ले गए उन्होंने तो भगवान का हमको मंत्र दिया और कहा कि तुम भगवान का नाम जपो और यहीं अपने माँ के पास अभी रहो उसके छोड़ जाना ठीक नहीं तो संत लोग चले गए नारद जी अपने जो है भगवान का भजन करते रहे अपने माँ के पास रहे कुछ दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई एक बार वो दूर दूध कहीं दूर गई थी वहाँ कहीं साथ में काट लिया और मर गए इनके पिता पहले मर गए थे माँ ये अकेली थी वो भी मर गई जब माँ मर गई तो उसको माँ के मृत शरीर को और जिस झोपड़ी में ही रहते थे उसी झोंपड़ी के घास फूस बाँस बल्ली निकाल करके चिता बनाई और उसे हम अपने माँ को शरीर धर दिया आग लगा दी फूक गई उसके बाद छुट्टी हो गई नारद जी की माने अब रहने के लिए घर भी नहीं रहेगा गया माँ भी नहीं रहेगी बस उसके बाद नारद जी जो है अपने सर्वतंत्र स्वतंत्र मुक्त पृथ्वी के ऊपर विचरण करने लगे जहाँ गए अपने भगवान का भजन करते हुए फिर नारद जी जो है इसी प्रकार से करते करते फिर कालांतर हुए शरीर छोड़ करके नारद की जन प्राप्ति हुई उनको तो ये देखते हैं कि नारद जी कहते हैं कि देखो किस प्रकार से हम किस दशा में कहाँ से थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए कैसे भगवान की भक्ति आ गई कैसे भगवान बन गए कैसी कैसी भगवान की कृपा हुई ये सब उन्होंने नारद जी ने स्वयं अपनी बताई वहाँ भागवत में निज निज मुख ने कही निज होनी तो नारद जी ने भी इसी प्रकार बताया इसी प्रकार से फिर एक घटयोनी घटयोनि मैंने कुंभज ऋषि कुंभज मैंने अगस्त ऋषि उनका नाम था अगस्त ऋषि वो घटियों घटी या कुंभज कुंभ से उत्पन्न होने के कारण कुंभज या घट से उत्पन्न होने के कारण घटियों घटियोनी उनका नाम इस प्रकार से हुआ तो घटी घट गड़ से उत्पन्न होने में एक अर्थ और भी है घट के माने घटा हुआ कम नीचा घटियों की माने नीची योनि में पैदा हुए एक घड़े से पैदा हुए बताओ इससे ज्यादा नीची योनी क्या हुआ घड़े से विचारे पैदा हुए तो घटी अगस्त नाम न देकर के घटियों कहते हैं कि खराब यौनि में पैदा हुए और उसके बाद जब बड़े हुए तब तो फिर भगवान की कृपा से शंकर के सत्संग से ऋषियमुनियों की सेवा करने से फिर उनको ज्ञान बंद हुआ ज्ञानवान बन गए इतने ज्ञानवान बन गए इतने महान बन गए भगवान के ऐसे भक्त हो गए कि शंकर जी तक उनके पास कथा सुनने के लिए गए आगे चल कर के बाल्मीकि इनकी अगस्त रिच की कथा आती है सुनो एक बार प्रेतायुग माही समुगय कुंभजाही वही कुंभज उन्हीं की बात यहाँ करे तो शंकर जी भी उनके पास कौन तो कथा सुनने के लिए तो ऐसी महानता होगी कि शंकर जी जिनके के घर जाए जिनके के आश्रम में पहुंचे और उनसे कथा सुनें तो जब उनके बहुत जब उनके मन में भक्ति होगी कुंभ जी उसके तब तो शंकर तो जी जाएंगे नहीं कैसे कैसे जाएंगे तो ये देखो कि इनका कुंभ जैसे कहाँ से कहाँ कैसी स्थिति उनकी हो तो संसार में जीव जैसा होता है व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही तो उस समय बना रहता है जब उसे सत्संग प्राप्त नहीं होता और उसके मन में उत्साह नहीं आता तो जैसे दिन दशा में है वैसे ही बना रहेगा लेकिन अगर सत्संग प्राप्त हो तो उसके जो दोष दुर्गों दूर हो सकते हैं से सारे जीवन एक से बना रहे ऐसा नहीं होता स्वभाव बनते भी है बिगड़ते भी हैं कुसंग में पढ़ते हैं तो लोगों को स्वभाव जैसे बिगड़ते हैं ऐसे सत्संग में पढ़ते हैं उनका स्वभाव बनता भी है ये जरूर है कि प्रकृति इस प्रकार की होती है कि अधुगामी प्रकृति जो है बड़ी आसानी से चलती है ऊर्जगामी जो प्रकृति बनानी जाती है तो उसमें ज्यादा देर लगती है परिश्रम पड़ता है व्यक्ति को अपना सुधार करना हो सदाचारी बनना हो ज्ञानमान बनना हो तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है तपस्या अच्छा करनी पड़ती है और बिगड़ना हो तो बहुत आसान कुछ में पड़े नहीं कुछ करना धरना कुछ नहीं बस दोस्त जो गांव बहुत आसानी से आ जाएंगे जैसे पानी को ऊपर से नीचे डालो तो अपने आप भाँचा आ जाएगा चढ़ाना हो तो लगाओ मटो चढ़ाओ से पानी निकालना तो जल की गति है, है। मनुष्य के अगर सत्संग न प्राप्त हो तो उसकी दीनदशा हो जाए कुंग में पढ़ करके दोस्त को तो आ जाना बहुत आसान है तो नारद योनी निज निज मुख ने कही निज होनी था। अब कहते हैं जलचर थल चर नव चरण जय जड़ चेतन जीव जहाना अब ये कहते हैं कि देखो ये सब सत्संग का थल था। सब जगह दिखाते हैं ये तो तीन नाम बता दिए मनुष्यों में से अब कहते हैं इन्हीं की बात थोड़ी है जितने जलचर हैं पानी में रहने वाले तीन प्रकार के जीव हैं। कुछ पानी में रहते हैं कुछ आकाश में उठते हैं कुछ पृथ्वी पे रहते हैं सब प्रकार के जीव इन जितने प्रकार के जीव है जय जड़ चेतन जीव जहाना और कुछ उसमें से जल जीव है कुछ चेतन तो जीव इन सब जीवों का क्या होता है कि इनको जो कुछ भी प्राप्त हुआ मत गुरु की रति गति भूति भलाई जब जय जतन जहां जे पाई सो जानव सत्संग प्रभाव इनको जहां जो कुछ भी मिला वो तो सत्संग से ही प्राप्त हुआ इनका उत्थान हुआ विकास हुआ ये सब के सब विकास सत्संग से ही हुआ अब वैसे तो रामचरित मानस को देखो तो इसमें इसके उदाहरण सबके मिल जाएंगे यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया तो जलचर देखो तो बहुत से जलचर हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई मुक्ति भी हो गए को प्राप्त हो गए और जल जलचरों में और जल चेतन जल प्राणी में जैसे मैनाद पर्वत है वो जल प्राणी है समुद्र में बास करता है मैनाथ पर्वत <coughs> उसकी भी कथा आती है रामचंद्र चेतन प्राणियों में से हाँ चेतन प्राणियों में से जल के जंतु जैसे हैं जल में रहने वाले <h imagine> जैसे फिर थलचर पृथ्वी पर रहने वाले नवचर आकाश में रहने वाले अब आकाश में रहने वाले आदि की कथा आती राम माण वह आकाश वाले पक्षी पृथ्वी पर रहने वाले मानव हैं भालू हैं ये सब के सब इनकी भी कथा आती है इस सब प्रकार के जितने की नाम इसमें गिनाए गए हैं, इस सब हैं। जेगे जेगे इन सब प्रकार के उदाहरण रखें और फिर देखें उद्धार हुआ कैसे बन वो तो में बस बाती है कि जब तक सत्संग से मिलता नहीं और दूसरे अपने मन में स्वयंहीन भावना रहती है अरे साधन क्या कर सकते हैं अरे साधन से क्या होगा अरे साधन से क्या होगा हम कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार के जब तक निराशा की भावना व्यक्ति के मन में रहती है तब तक तो उसका विकास नहीं होता अगर निराशा की भावना छूट जाए उसकी उत्साह आ जाए अपने पर भरोसा आ जाए कि हम कर सकते हैं सब कुछ सीख सकते हैं कर सकते हैं बन सकते हैं इस प्रकार का उत्साह आ जाए तो वो बन सकता है इसमें कोई कोई इसमें बहस की बात नहीं दू राय की बातें नहीं है ये तो सुनिश्चित करके संसार में ऐसे हुए हैं जितने महान व्यक्ति बने इसी प्रकार के बने अभी कहते हैं कि महानता के जो कारण है वो गिनाते हैं कि देखो किन किन बातों की महानता जैसे मति मत मान सदबुद्धि आ जाए कोई व्यक्ति बदनाम था तो नाम मारा हो जाए गति मान जिसकी दुर्गति थी वो सदगति उसको हो जाए स्वर्गालिक पहुंच जाए ती गति हो गई और भूति भूत मान वैभव भौतिक सुख भौतिक संपत्ति इत्यादि भलाई मान्य अच्छाइयाँ जो सद्गुण है वो ये सबके सब सत्संग सब सब से सब प्राप्त होते हैं सत्संग से सद्बुद्धि भी आती है मति के माने हैं बुद्धि सद्बुद्धि सत्संग में आएगी कुसंग में दुर्बुद्धि आएगी तो अगर किसी को सद्बुद्धि आ गई तो कैसे आई आए? आएगी सत्संग से आई प्रसंग के कारण ही व्यक्ति में ऐसे गुण आते हैं कि जिससे कि वह यशस्वी बनता है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो भाई बड़ा महान है बड़ा सद्गुण है उसमें ऐसे करके उसकी प्रशंसा होती है, तो है। गति भी है गति जैसा कि बताया एक तो अधोगति है एक उच्च गति है अगर कोई पापी दुराचारी है तो अधोगति उसमें अगर उसने पाप छोड़ दी है करने लगा है सत्कर्म करने लगा है परिश्रम करने लगा है परोपकार्य कार्य में लग गया है तो पुण्य कार्य कर रहा है पुण्य कार्य कर रहा है तो उसकी उत्तम गति हो गई ऊर्ध गति हो गई मान बन गया तो इस प्रकार की मानता की कारण जो है व्यक्ति में आते हैं जो इसी प्रकार की गति जो वो हो गति के माने चाल नहीं है गति के मने उच्च गति उच्च स्थिति जीवन की गुरु उच्च स्थिति या मनुष्य से देवता बन जाए श्रद्धाली प्राप्त हो जाए इस प्रकार की जो गति है उस गति से तात्पर्य है भू के माने है संपत्ति भाई हो भौतिक संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति है वो जो उसको व्यक्ति को प्राप्त होती है वो सत्संग में ही प्राप्त होती है और भलाई भी है भलाई बने सदगुण जितने हैं वो सत्संग में आते हैं जब दूसरे में गुण देखेंगे तो वैसा ही गुण व्यक्ति में आता है संसार में इसीलिए कहा जाता है कि देखो कहीं कोई व्यक्ति जो कुछ सीखता है हा? अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक अच्छी चित्रकारी सीख ली तो कोई ऐसे कि अपने आप घर में बैठे बैठे घिसाता रहा घिसाता चित्रकार बन गया अरे पहले से कोई चित्रकार प्रसिद्ध चित्रकार होगा तो उसके पास रहेगा तो फिर बताएगा करते करते सीख जाएगा तो इनके सबके गुरु होते हैं चित्रकार का भी गुरु होगा संगीतज्ञ का भी गुरु होगा कवि का भी गुरु होगा कोई कवि बन गया तो कवि लोग बताते हैं कि हमारे अमुक अमुक गुरु रहे कोई कवि पहले का होगा सिद्ध गुरु कोई कवि रहा होगा वो कवि के साथ में रहे तो कविता करने लगे तो उसकी उसने बताई तरीके से इनमें भी कविता का गुण आ गया तो ये सब जितने भी गुण है, में जो आते है वो सत्संग से व्यक्ति में गुण नहीं आ जाएंगे तो ये कहते हैं जहां जिसको यह सब प्राप्त हुआ सत्संग और जब यही जत्न जहां यही पाई कहते हैं जब भी पाया हो मैंने चाहे भूतकाल की बात हो चाहे भविष्य की हो चाहे भव्य वर्तमान काल की बात हो जब भी होगा तब सत्संग से ही प्राप्त होगा जब यही जतन जिस तरीके से प्राप्त हुआ उसी यत्र में क्या होगा सत्संग ही का मुख्य कारण होगा कोई व्यक्ति अपने प्रयास से भले ही महान बने सदगुणी बने लेकिन उसका प्रयास में मुख्य कारण सत्संग होगा बिना सत्संग किसी अपना प्रयास भी काम नहीं करता <coughs> तो कहते हैं जब यही जतन जहां यही पाई और जहां भी स्थान की बात जहा स्थान जबकि मैंने काल, जिस काल में जिस देश में जिस तरीके से जिस व्यक्ति ने जो भी विकास किया है तरक्की की है वो सब सत्संग से हुई। तो कहते हैं सो सत्संग सत्संग का ही प्रभाव है तभी होता है लोक वेदना आन अब ऐसा, ऐसा निर्णय करके सत्संग पर केंद्रित कर दिया तुलसीदास तो ने कहा दूसरा कोई उपाय ही नहीं वेद ना लोक में ना व्यवहार में भी और वेद के मैं शास्त्रों में भी शास्त्रों में भी सत्संग से अलावा दूसरा जो है व्यक्ति के विकास करने का सब बनने का कोई दूसरा साधन नहीं किया कहा गया है और लोक में भी लोगों से पूछो कि भाई तुम ऐसे महान कैसे बन गए तो वो भी सब यही बताएंगे कि हमको भी ऐसे ही हुआ कि हम पहले जो है हमको ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ सब पुरुष प्राप्त हुए उनके हम निकट रहे उनसे हमने सीखा तब ये हमको हुआ नहीं तो ना तो होता तो ये सब ये सब लोग और वेद में सब जगह एक ही कारण सब लोग बताते हैं कि सत्संग से ही सब कुछ प्राप्त होता है जब तक व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं होता तो उसकी जैसी बुद्धि होती है अपने मन से जिस वातावरण में रहा जिस परिवार में फला समाज के जिस वातावरण में रहा उसका प्रभाव उसकी बुद्धि में पड़ता है और उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है उसको लगता है बस यही ठीक है इसके अंतर्गत हुई क्या सकता है ये बुद्धि की महिमा देखो बुद्धि ऐसी होती है कि जिस बुद्धि में जो बात चल जाती है वो तो ऐसा लगता है कि बस यही ठीक है इसके अंतर्थ आ ही नहीं सकता और जितने दूसरे लोग समझने वाले हैं वो ना समझ हमारी बुद्धि में जो आ गया बस तो वही सही है और बाकी किसी भी सही नहीं ये स्वभाव है बुद्धि का हर किसी की बुद्धि का लेकिन बुद्धि का ये स्वभाव जो है यह कोई अच्छा स्वभाव नहीं है इसके लिए व्यक्ति को सक्षम चाहिए जब दूसरे लोग जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो हों और वो जब बता लें कि देखो भाई जो तुम्हारी बुद्धि में ये बात चढ़ी हुई है ऐसी नहीं है कुछ दूसरा भी हो सकता है दूसरे प्रकार से भी विचार करो तब उसकी बुद्धि में धीरे धीरे करके आवे लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को बदलने को जल्दी तैयार नहीं होता जो बात पकड़े हुए उसी में चिपका रहता लेकिन अगर बुद्धि में परिवर्तन आया भी तो तुमको आया जिनको सत्संग प्राप्त हुआ जो उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान उनसे ज्यादा सफल उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति उनको दिखाई दिए उनके पास अगर रहे तो फिर उनकी कृपा से फिर बुद्धि भी बदलती इसलिए कहते हैं सो जानव सत्संग प्रभाव लोकहु वेतन आन उठाऊ भूषात तो को बिना सत्संग विवेक न हो अब देखो यहां से कहते हैं कि सत्संग जो हो सत्संग अगर जो कुछ भी है भला बुरा जैसे मान लो सदबुद्धि है दुर्बुद्धि है यशीर्ति है ये निंदा है तो इसमें क्या भला है क्या बुरा है ये विवेक से मालूम होगा लेकिन ये विवेक आए कहा से तो कह जब सत्संग कोई व्यक्ति करेगा तभी विवेक आएगा बिना सत्संग के विवेक नहीं आता विवेक एक प्रकार की बुद्धि है जिस बुद्धि में सत और असत का ज्ञान होता भले बुरे का ज्ञान होता है उस बुद्धि का नाम है विवेक डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेट करे अलग अलग करके विवेक बुद्धि के द्वारा जाने ये भला ये बुरा ये अच्छा है ये ग्रहण करना चाहिए ये छोड़ना चाहिए इसे विवेक कहते हैं व्यक्तियों तो। में विवेक होता है हर किसी व्यक्ति में विवेक होता है लेकिन विवेक के बढ़ाने की आवश्यकता होती है ये सत्पुरुषों के बीच में ही रहकर के विवेक जो है पूर्णता की तरफ आगे बढ़ता है ऐसा नहीं किसी व्यक्ति में विवेक होता नहीं एक बिल्कुल लड़की किसी घर में दो बार भी झाड़ू लगाते हैं लड़की लड़की से किसी से कह दो कि झाड़ू लगा डालो तो कमरे में झाड़ू लगा डालेगी और झाड़ू लगाएगा इतना विवेक है झाड़ू लगाते हुए कि क्या सामान झाड़ू में सामान इकट्ठा करके फेंक दें और तो क्या न फेंकें जब ढालेंगे तो उसमें कहीं अगर मान लो कलम पेंसिल भी धरने में आ तो क्या करेगी ये भी कूड़ा फेंकेंगे नहीं फेंगी वो तो कलम पेंसिल निकाल कर धर लेगी बाकी मिट्टी विट्टी कागज वागे पंधे बताए होंगे तो फेंकेंगे वो तो कैसे किया उसने ये सब काम कैसे किया विवेक से किया तो विवेक तो हम देखते हैं कि जीवन में हर समय व्यक्ति को जरूरत पड़ता है छोटे छोटे से काम से जरूरत पड़ता है विवेक की लेकिन ये विवेक व्यक्तियों में बस वहीं थोड़े ही स्थान में सीमित होकर के रह जाता है ये बढ़ता नहीं है जब उनसे पूछो कि जीवन का महत्व उद्देश्य क्या है एक व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम जीवन में क्या चाहते हो क्या करना चाहते हो तो बहुत दिन की बात थी जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो वो पाकिस्तान से आया था तो उसने बता दिया कि हम जीवन में क्या चाहते हैं ये चाहते हैं कि हमारा मकान लाहौर में था वो वहाँ रह गया है अब यहाँ अपनी जिंदगी में एक मकान बनाना चाहते हैं कमाएं तो पैसा एक मकान अब देखो किसी व्यक्ति को कहाँ तक बुद्धि गई क्या कर सकता है जीवन में उसके आगे विचार उसका नहीं एक मकान बनवा ले छुट्टी उसके बाद बस जीवन कि मकान बनवा लिया इतने मकान बने खड़े अपना भी मकान बना लिया तो कौन बड़े भारी कर में कुछ और भी देखो इसके आगे कुछ जीवन का उपयोग है अगर मकान बन जाएगा तो मकान में तो बस रह करके तुम अपने जीवन में और क्या करोगे और कोई बुद्धि काम नहीं करती उसके बाद क्या करेंगे मकान हो गया अपने मकान में आराम से रहेंगे बस छुट्टी अब बुद्धि के द्वार क्यों बन रहे आगे क्यों नहीं दिखाई देता क्योंकि सत्संग कभी नहीं किया उन्हें मालूम ही नहीं, नहीं कि जीवन में और कोई भी उपलब्धियां हो सकती हैं और और भी बड़े अटेंडमेंट्स हो सकते हैं तो नहीं कोई सरकारी कर्मचारी से पूछो कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है तो वो कहेगा कि हम इस हम भी सुपरटेंडेंट उसके बाद हम चाहते हैं कि इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाए बस डायरेक्टर के बाद अरे साहब डायरेक्टर बहुत ऊँची बात होती है उसके बाद क्या होगी बात अब उसके आगे बुद्धि काम नहीं करती कि हम कुछ और हो सकते उसके आगे बस वहीं तक जहां तक आस दिखाई देता है उनको बस वहीं तक दिखाई देता है उसके आगे वो दिखाई नहीं करते तो उनको ये ये सब जीवन में इस प्रकार की भौतिक उपलब्धियां मात्र ही जीवन का उद्देश्य नहीं है जबकि उतनी मात्र दिखाई देता अभी देख है अविवेक के कारण व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि हम मकान बनवा लें हम डायरेक्टर हो जाए हमारे पास इतना धन हो जाए हमारे पास ऐसा परिवार ऐसी बातें जो अविवेकी व्यक्तियों की ये विवेकवान व्यक्तियों के लक्षण नहीं उनकी बात तो यह है कि उसके आगे भी सोचें विवेक तो तब है जब वो और आगे भी काम करे ये भी उसको समझ में आए कि हमने जीवन में चांदा मकान बनवा लें कोई तो यहीं रह जाना है शरीर छोड़कर के जब जाएंगे तो कौन मकान हमारे साथ जाए हम चाई चंद डायरेक्टर हो जाएं लेकिन इस जीवन में डायरेक्टर बन तो यही शरीर छूट जाएगा डायरेक्टर भी छूट जाएगी उसके बाद में तो जब दूसरे शरीर में जब जाएंगे तो कहाँ डायरेक्टर रह जाएंगे खत्म बात तो इसी जीवन भर के लिए ये तो बात हुई लेकिन अपना जीवन तो शरीर मात्र ही नहीं है साठ सत्तर अस्सी वर्ष का जो जीवन है कोई इतना जीवन थोड़ा ही जीवन पर तो उसके आगे भी है उस जीवन के लिए क्या किया है? उसका कुछ सोचते हैं बुद्धि काम नहीं करती उसके लिए तो यही अविवेक ये ये है क्या करना चाहिए क्या सोचना चाहिए तो ये कहते हैं बिना सत्संग विवेक न हो बिना सत्संग के विवेक नहीं आता अपने आप से कैसे आ जाए किसी से पूछ करके देख प्रयोग करके देख एक्सपेरिमेंट करके देखो लोग क्या कहते हैं अपने गांव में नगर में समाज में मित्रों से किसी से पूछो कि जीवन में क्या चाहते हैं क्या करना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है अब देखो क्या बताते हैं आप इसके माने संसार में अधिकांश व्यक्ति सब अविवेक नहीं है तो जब दिन सत्संग विवेक न हो और राम कृपा दिन सुलभ न देनस सोई अभी कहते हैं कि देखो ये विवेक जो भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता मैंने ऐसा लगता है जैसे मनुष्य जो उसके हाथ में ये बात नहीं है सफल प्राप्त सत्संग बड़ी मूल्यवान बात है और बड़ा ऊंचा साधन है बड़े काम की चीज सत्संग है लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है इस बात से कि अपने आप से व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता जब भगवान की कृपा होती तभी मिलती आगे चल के देखते हैं उत्तरकांड तो में बात आती है कि देखो सत्संग जो प्राप्त होता है पुण्य से प्राप्त होता है पूर्व जीवन के पुण्य से भी सत्संग प्राप्त जब पुण्यों का परिपाक होता है तब सत्संग मिलता है पाप घेरे रहते हैं पाप ही जीवन जीता रहा पहले भी जीवन में भी तो उसे सत्संग प्राप्त नहीं होता लेकिन पुण्य का फल तो दो प्रकार का है पुण्य का फल तो यह भी है भौतिक सुख प्राप्त हो जाए क्योंकि प्राप्त हो जाए स्वर्य प्राप्त हो जाए तो सत्संग न मिले भी हो सकता है लेकिन उसी पुण्य का फल सत्संग मिल जाए भले ही भौतिक सुख इत्यादि ये सब मिले उसको मिल जाए उसके स्थान पर सत्संग मिल तो ये कैसे होगा तो इसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है अब देखो पुण्य की भी जरूरत है और भगवान की कृपा की भी जरूरत है दोनों स्थान में ये बात है भगवान कृपा करे तो कैसे कृपा करे उसके लिए कोई साधन चाहिए तो अगर किसी व्यक्ति ने कुछ पुण्य किए तो उन पुण्यों को फलस्वरूप सत्संग प्राप्त करा देगा परमात्मा सत्संग मिल गया तो बस उसी सत्संग से फिर व्यक्ति का रास्ता खुल गया और अध्यात्म का द्वार खुल गया आगे चलकर कर के जहाँ सूर्य को भगवान मिले हैं तो वहाँ से पहला द्वार क्या है पहला फाटक प्रथम भगति संतन का संगा दूसरा गतिमा कथा प्रसंगा सबसे पहले अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहला द्वार सत्संग है सत्संग के द्वार में प्रवेश न किए अन्यथा भटकते रहे तो आगे की जितनी यात्रा है वो नहीं हो पाई सत्संग में जाएंगे तो फिर को मिलेगा भगवान का भजन मिलेगा भगवान की इस कथा सुनने को मिलेगी गुरु भी मिलेंगे सदगुण भी आएंगे जीवन का विकास भी होगा ये सत्य तो तो होगा पहले सत्संग से शुरू हो पहले वहाँ से तो सत्संग की प्रारंभ जो प्रारंभ सबसे पहले है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता तो है राम पादन दिन सुलग्न सोई वो भगवान की कृपा के बिना सुलग्न सतसंगत तो मुद मंगल मूला कहते सत्संग जो वो हो मोद और मंगल की जड़ है मैंने सत्संग प्राप्त होगा भगवान की कृपा भगवान भी किसी को कृपा करना चाहते हैं तो उसे सत्संग प्राप्त कराते हैं आप देखो अविवेक होने पर व्यक्ति क्या सोचता है विवेक होने पर तुलसी राशि क्या सोचते हैं संसार में लोगों को अगर बहुत धन मिल जाए तो कहेंगे देखो भगवान की कृपा से हमें धन मिल गया बहुत बड़ा परिवार मिल जाए चुका देखो भगवान की कृपा से देखो इतने पुत्र हो गए इतना बड़ा परिवार हो गया बड़ी भगवान की कृपा है कोई व्यक्ति की अपने जहाँ कहीं नौकरी चाकरी करता है उसकी प्रमोशन होता चला जाए हाँ, तो क्या कहेगा भगवान की बड़ी कृपा देखो क्या हम थे कहां से कहां थे, इन सब बातों को भगवान की कृपा लेकिन उसपे ये चेतना उसको नहीं आती है कि भगवान की कृपा तो तंग है जब सत्संग मिले तो ऐसे व्यक्ति सोचेंगे सत्संग मिले से क्या फायदा देखो इतनी बड़ी नौकरी मिल गई इतना परिवार मिल गया इतना धन मिल गया ये मिला तो कुछ मिला और इसमें भगवान की कृपा है तो कृपा है और अगर कहीं सत्संग मिल गया तो कौन सी कृपा उसमें कोई कृपा नहीं दिखाई देती भगवान लेकिन तुलसीदास जी ये कहते हैं कि वो सब कृपा नहीं है वो तो व्यक्ति ने जो अपने प्राप्त किया अपने कर्मानुसार अपने प्रार्थों को साथ उसको प्राप्त होते लेकिन भगवान की कृपा तब मानी चाहिए सत्संग प्राप्त अध्यात्म के मार्ग में उसको प्रवेश प्राप्त उसमें रुचि हो उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे तब उसे समय से अब भगवान की कृपा है जब व्यक्ति के मन में वैराग्य आवे तब भगवान की कृपा है जब राग और आसक्तियां आवे तो ये भगवान की कृपा नहीं तमाम तो आसक्ति परिवार के लिए धन के लिए यश कीर्ति के लिए तमाम आसक्ति है तो ये आसक्ति भगवान की कृपा से वो तो अज्ञान के पास से मोह की कृपा से अविद्या की कृपा से भगवान की कृपा से नहीं जब व्यक्ति में अनाशक्ति आवे वैराग्य भाव आवे तब भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त हो तब भगवान की कृपा से अब देखो ये बात थोड़ी सूक्ष्म बातें होने के कारण से स्थूल बुद्धि जल्दी बातें नहीं आती स्थूल बुद्धि में ना बहिर्मुखी वस्तु बाहरी जगत की जन वस्तुओं को जो मूल्य देता रहता है उन्हीं को सब कुछ समझता रहता है ऐसा अभिवेकी व्यक्ति को ये बात नहीं समझना है कि सत्संग क्या था वहाँ क्या मिल जाएगा वहाँ कौन संपत्ति मिल जाएगी ऐसे करके सोचेगा सम्पत्ति सत्संग में तो कोई मूल्य नहीं है एक आज की बात है लेकिन कहते हैं सत्संग ही भगवान की कृपा सही है सतसंगत तो मुद मंगल मूला के सत्संग में ही फिर मोध और मंगल सब उसी में प्राप्त होने वाला है देखो मुध मंगल फिर आ गया मोद और मंगल गुरु की सेवा से मोध और मंगल संतों की सेवा से मोध और मंगल सत्संग से मोध और मंगल तो आगे चलकर करके भगवान की कथा और नाम जो आएंगे उनसे भी मोध और मंगल मनुष्य जीवन क्या चाहता मंगल चाहता है मोध चाहता मंगल के मैंने सब अनुकूल स्थिति बनी रहे व्यवहारिक रूप से एक कष्टकारी दुखदायी घटनाएं में घटे तो मंगल बना हुआ मोद के माने प्रसन्नता अपने मन में बनी हुई है दुख नहीं गिरता तो समझो ये मोद भी उसके अंदर <coughs> तो ये दोनों ही बातें जो है सत्संग व्यक्ति को प्राप्त होती रहती हैं सतसंगत मध मंगल मूला सोई फल सीधी साधन पूरा अब देखो अनेक साधन है अब पहले तो यह कह दिया राम कृपा सुलभ न सोई लेकिन सत्संग प्राप्त कैसे सोई फल सिद्ध तो सब साधन फूला अनेक साधन जब व्यक्ति करता है तो वह तो खुल के समान है और सत्संग प्राप्त हो गया तो उसका फल है इसके माने ये भगवान की कृपा भी है जब के मन के किसी व्यक्ति के मन में ये प्रेरणा आवे कि हम नाना प्रकार के जो साधने उन साधनों को करें जैसे स्वाध्याय इत्यादि है भगवान नाम का जप है तीर्थ यात्रा है पूजन इत्या है ये नाना प्रकार के तो जितने भी साधन है इन साधनों के फलस्वरूप तब तो सत्संग प्राप्त होता है यदि पहले व्यक्ति ने यह सब नहीं किए हैं तो सत्संग नहीं मिलेगा सत्संग न मिलने के बाद ये नहीं कि जहां सत्संग है वहां पर उसको एंट्री नहीं मिलेगी घुसने नहीं दिया जाएगा ये बात नहीं है उसको उसमें रुचि नहीं होगी उसमें मूल्य नहीं दिखाई देगा उसमें बिल्कुल बेकार दिखाई देगा उसके आंखें उठाकर नहीं देखेगा बस इसलिए वो नहीं मिलेंगे उसका कुछ नहीं सत्संग तो सबके लिए खुला है कोई भी सत्संग में जाए कोई भी संतों के पास रहे किसी की मनाही थोड़े लेकिन जब व्यक्ति के अंदर रुचि ही नहीं आएगी तो कहे मिल जाएगा सफंग नहीं मिलेगा इसलिए कहते हैं तो ये जब और अनेक प्रकार के जब उसने साधन किए होंगे तो उन साधनों जैसे पहले फूल लगता और फूल में ही फिर फल लगता है तो ऐसे ही साध इसमें अपने आध्यात्मिक साधना में भी अनेक प्रकार के साधन हैं वो तो फूल के समान होगा और फिर उनमें जब परिपाप्त होता है उन साधनों के फल फलस्वरूप तब व्यक्ति को जब सत्संग मिलता है सत्संग माने उसका फल सो फल सिद्धि सी सिद्धि के माने प्राप्ति सिद्धि के माने प्राप्त होना फल सिद्धि के माने फल की प्राप्त होना तो फल का प्राप्त कब होता है जब क्या व्यक्ति ने दूसरे साधन किए तो उसके स्वरूप उसका फल जो है सत्संग और सत्संग का फल मोध और मंगल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो सठ सुधरें सतसंगत पाई अब देखो साफ साफ बात आ गई कि सत्संग जब व्यक्ति को मिलता है तभी सठ लोगों की सठता दुष्ट लोग खल लोग दुर्गुणी लोग उनका दुर्गुण तक छूट छूट जाता है और तो सब बन जाते हैं जब उनको सत्संग प्राप्त होता है और पारस परस कुछ सुहाई पारस परस एक उदाहरण दिया कि देखो जैसे पारस को छू करके कुदार्थ मैंने लोहा सुहाई मैंने सुंदर बन जाता सुना बन जाता पारस एक ऐसी मनी है देखी तो नहीं जाती समाज में मिलती तो नहीं कही है लेकिन ये कवि सत्य है कुछ बातें कवि सत्य होती है कवि सत्य के माने वैसे तो झूठ बात है लेकिन कवियों ने उसको सत्य बना रखा है हा? लोगों को उदाहरण देने के लिए शिक्षा देने के लिए एक युवती निकाल रखी है तो उन्होंने बताया कि देखो एक पारस मनी है अच्छा उसकी क्या प्रभाव है कि लोगों का विश्वाद हो हो जाती है इलाव थोड़ी होना अरे कहा वो पारसमणि तुम्हारे पास ही है कहां है सत्संग सत्संग जो है वो पारसमणी की तरह से पारसमणि नाम का कोई पत्थर नहीं है जो सत्संग है यही पारसमणी है आ, ये पता लगा बड़ी देर में पहले हम ये समझ रहे थे कि तो कोई पत्थर होता है और इसको लोहा आज छो तो सोना हो जाता है बाद में राज से चला कि वो पत्थर नहीं है पारसमणि सत्संग का नाम है पारसमणी लोहे से सोना हो जाए कि मैंने जो व्यक्ति पहले जो है बिल्कुल लोहे जैसा कम उम्र कहा है हीन है भारी है वो फिर सोने जैसा हो जाए मैंने चमक आ जाए उसमें तेज आ जाए जीवन उच्च कुंड का जीवन बन जाए महिमा में जीवन बन जाए बस हो गया वो सोना कभी कभी लोग कहते हैं ना ये मनुष्यों की जब प्रशंसा करते हैं तो सोना भी नाम लेते हैं अरे कहा वो तो व्यक्ति क्या समाज में अंद हजारों लोगों के बीच में तो हीरा अरे साहब वो तो सोना है ऐसे बोलते है। तो व्यक्ति सोना कहाँ से हो गया वो तो सोना थोड़े हो गया सोने के माने मूल्यवान है वो व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति है इसलिए उसे सोना कहा जा रहा है योग कई यहां उससे बहुत हो रहा है इसलिए सोना है तो ये ऐसे मूल्यवान व्यक्ति को जीवन का बनना ये सत्संग सही बनता सत्पुरुष जो जिस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं वो पहले सत्संग करके पहुंच गए वो संत बने, संतों के साथ जीवन जिये तो भी उसी की ये था चलेगा। ऐसे के संत हुए पर एक थी जगह ठप हो गई अब दूसरे व्यक्ति नए श्रेय से अपने अपने संत बने ऐसे नहीं होता वो संतों की परंपरा चलती है उन्हीं के साथ रह रह के दूसरे लोग भी संत बनते जाते जैसे मानव उदाहरण में कहें कि लोहा जो है वो हो तार्समन को छू छू करके सोना होता जा रहा इस प्रकार से संतों का, का, की लोगों का, का, का कि अपने जो जीवन का अधोगत जीवन के निम्न स्तर का जीवन जी रहे उससे उपयोग करके उच्च जीवन में जिये महिमा वन बन तब विधिवश सूजन संत पर ही कहते हैं देखो कभी कभी ऐसा भी होता है विधिवस बने कभी तो विधाता की करनी इस प्रकार की हो गई तो ऐसा भी हो जाता है कि हैं तो साधु स्वभाव के सत्संग अच्छे व्यक्ति हैं सच्चरित्र व्यक्ति हैं ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति हैं लेकिन वो पड़ गए कुसंग जहां पर हजारों लोग दुर्गुणी व्यक्ति हैं जो धातु बदमाशाई हैं भ्रष्टाचारी दुराचारी उन्हीं के बीच में पड़े तो क्या करते हैं कहते हैं कि देखो संत की महिमा तो सबपुरुष की महिमा यह है कि उनके बीच में पढ़कर के भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तब तो वो समते और उनके बीच में पढ़ करके अपने स्वभाव को बिगाड़ ले तो, तो क्या संत? कहते विधि कुसंगति पर ही और खनिमन निज गुण अनुसार ही अपने गुण निज गुण अनुसार ही मैंने अपने गुण जैसे है, हैं वही उसी का अनुसरण करते अपने गुणों को त्यागते नहीं कुंग में भी अपने गुणों को नहीं त्याग अभी इसी प्रकार देखते हैं आप उदाहरण भी देखो तो आजकल के उदाहरण में जैसे देखो तो भ्रष्टाचारी आपको हर जगह हर दफ्तर में देखे देखे मिल जाएंगे आपसे समाज में जगह जगह मिल जाएंगे व्यापारियों मिल जाएंगे दफ्तरों मिल जाएंगे हजारों मिल जाएंगे लेकिन ऐसा भी है कि सज्जन व्यक्ति जो होंगे सत्पुरुष होंगे उनके बीच में वो होंगे चाहे एक ही आठ हो चाहे उनके बीच में रह करके हजार कष्ट भी उठा रहा हो परेशानियां भी उठा रहा हो लेकिन वो उनके भ्रष्टाचारियों के तो भ्रष्टाचार को अपनाता नहीं है वो फिर भी सत्पुरुष बना रहता है फिर भी ईमानदार बना रहेगा, फिर भी सज्जन बना रहेगा। इसका उदाहरण क्या है क्या तो फणि मनी जैसे कि मणि जो वो हो, हो सर्प के फन में मणि होती है तो सर्प के फन में तो विष है लेकिन मणि जो वो सर्प के थन में रहते हुए भी विषाक्ष नहीं होती उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता सर्ग के मणि का क्या गुण है तो मणि तो है ही है प्रकाशवान है सर्ग जो है जो मणि वाले सर्प होते हैं वो अपने मुंह से मणि निकाल करके उन्होंने दार रख दी और तो उसके प्रकाश में उनको आसपास कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं और वो अपना चारा घूम लेते हैं खा लेते हैं और फिर मणि अपने मुंह में रख ली तो उनके मणि मुंह में रखने के लिए जगह होती है वह आपको वितर डाली लेकिन मणि का एक गुण मणि का प्रकाश तो गुण है ही है लेकिन मणि का एक गुण ये भी है कि वो विश्व का हरण करने वाली अगर सांप के की मणि किसी को मिल जाए तो अपने रखें अपने पास अगर दूसरे लोगों को जहां कहीं किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसको जहां सांप काटा हो उसी जगह वो मणि रख दो उसको छुआ दो रहे उसको चिपका दो जगह तो मणि का प्रभाव ये है कि सर्व का जो विष है वो खींच लेती है विश्व तो मणि का काम तो है विश्व का विनाश करना विष्व को दूर करना काम वह ऐसी मन जो है सांप के फंड रहते हुए भी स्वयं विषाक्त नहीं होती लेकिन विष्को दूर करती तो ऐसी करके जो है यह सांप के बिशेले मुंह में भी पहुंच करके मन में अपना गुण नहीं छोड़ा इसी प्रकार से सदपुरुष भी सज्जन लोग भी वो दुष्ट लोगों के बीच में भी जाएंगे तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे बीदी हरिहर कवि कवि बदानी कहा तो साधु महिमा सब सुनानी है अब तक जो संत की महिमा थी तो सीला के कहे जहां तक उनको कहते बना वहां तक उन्होंने सुना दिया और फिर कहते कि तो भाई ये सत्संग और साधु पुरुषों की जो महिमा है ये थोड़ी नहीं है हम जितनी कह आए हैं उतनी ही नहीं अगर हम कहें कि तो यही बहुत विस्तार होता चला जाए तो हम तुम्हें कहने लगे कि बीबी मने ब्रह्मा जी हर के मन विष्णु भगवान हर के मन शंकर जी ब्रह्मा विष्णु और दूसरे तमाम कभी लोग को भी लोग ये लोग भी साधु संतों की सबकी महिमा ये गाते रहते हैं लेकिन कहा तो साधु महिमा सबुचा सरस्वती ये सरस्वती भी इनके साधु साधुओं की महिमा कहे तो सब चाहेगी उससे ये लगेगा कि हमसे इनकी महिमा कैसे नहीं बनती मेरा तात्पर्य है कि जितनी वर्णन साधु संतों की जितनी महिमा कही गई इससे भी कहीं ज्यादा अधिक ये तो बहुत थोड़ी महिमा कही गई तो सोम मौसम कही जाकर मैं कैसे आप भरा कुछ कहते हैं जब इन से नहीं कहते बनती तो हम कहते अब ये भी आगे चल करके पसंद आएगा तब तो वहाँ देखेंगे जैसे नारद जी ने अरण्य कांड में भगवान राम के पास जाकर के बहुत सी बातें की वहाँ पर सब पुरुषों के लक्षण भी पूछे कि साधु गुरु को कहते हैं संत पुरुष गुरु को कहते हैं सज्जन ग्रहण कहते हैं नारद जी ने पूछा तो भगवान जी उनके गुरुओं का वर्णन किया और वर्णन करते करते हम तुमने कह दिया कि भाई जितना हमने सुनाया कहा तुमको इतनी नहीं है इन संतों की महिमा और भी है इनके और भी दर्शकों तो ने तो भगवान राम ने स्वयं इस प्रकार का को बोल दिया कि भाई सब संतों की महिमा बहुत अपार तो कह सो में समय कई जात में कैसे भरा उसको हम अपने मुँह से कैसे कहें हमारे लिए तो संतों की महिमा वर्णन करना वैसे ही है जैसे साग के बेचने वाले व्यक्ति के सामने कोई हीरा पन्ना उसको सामने धरो और उससे पूछो कि भाई ये कितने का होगा तो कि ये क्या बताइए की है ये आदा है ये आज का भाव इसका ये है साग का भाव तो बताएगा लेकिन मणि गुणगणित जैसे मणि के क्या गुण है क्या अच्छाई इस मणि में है शुद्ध मणि है की मिलावट इसमें है कि कितने मूल्य की है उन्हें बता सकता तो कहते ऐसे ही हम भी वो हो तो लौकिक गाथा तो हम सुना लो लेकिन संतों की महिमा कहने लगेंगे तो फिर हमसे कैसे कहते बने उसका माने तुलसीदास से कहते हम पूरी जानकारी हम करेंगे संतों की महिमा इतना बर्बन तो ये भी थोड़ी बात हमने कह जितनी हम समझते थे ये पूरी बात नहीं बस ऐसा कहकर के अब समतों की जो वो हो बंदना हम तो हमें कर देते हैं कहते हैं बंदों समत समान अचित है हित नहीं थोड़े देखो संतों की एक महिमा है कि वे समान चित है उनका चित्र सम्भाव को प्राप्त है क्या है हित नहीं, तो नहीं कोई उनके लिए कोई शत्रु है न उनके लिए कोई मित्र है।, है।, है संभाव संतों का जो है यह विशेष गुण यह है संभाव का अंजलि अंजल गतिमाण जी में कैसा संभाव है जैसे कि अंजलि बने दोनों हाथ जोड़ो और उसमें दोनों हाथों अंजली बन गई उसमें अगर फूल रख दो सुगंधित फूल तो सुगंधित फूलों के संसार से दोनों हाथ सुगंध हो गए समो धोए दोनों दो हाथ सुगंधित हो जाए सुगंध ये नहीं देखेगी ये दाहिना हाथ है इसे सुगंधित करो ये जो तो बाया हाथ है ये अशुद्ध है इसको सुगंधित ना करो सुगंध को ये नहीं दिखाई देता ऐसे संत पुरुषों के लिए भी जो भले व्यक्ति हैं जो बुरे व्यक्ति हैं जो शत्रु हैं जो मित्र हैं जो नीच हैं जो नीच हैं वो सब उनके लिए सब एक समान आप कहेंगे सब धान बाईस पसेरी बिल्कुल सब्धान बाईस पसेरी एक समान भले है तो भले बने रहो बुरे तो बुरे बने रहो साधु के लिए सब भले ही और सबका हित करे किसी का हित <coughs> किसी की निंदा नहीं किसी से बै नहीं किसी से देश नहीं करने को समान पड़ेगा ये जो समान चित्र की बात है समबुद्धि समबुद्धिर विशेषते गीता के छठवी अध्याय में भगवान ने समबुद्धि की बड़ी प्रशंसा की है ध्यान योग जरूर है उसको उसको कहीं कहीं उस अध्याय का नाम समत्थ योग भी बोला गया समत्व योग मैंने भगवान का ध्यान करते करते चिंतन करते करते व्यक्ति में समत्त भाव आ जाता है समवेस्टात्मकांचना है किया जाता है जिसका पत्थर लोहा समृद्धि आ गई उसमें